साधुतावच्छेद साधुतावच्छेद साधुतावच्छेदिन्न प्रतियोगिता प्रतियोगिता अवच्छेदिन्न यह भी नहीं दिया है प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोग्य नदीकरण यद साध्य भाव अधिकरण तन प्रतिभाव व्याप्ति ही व्याप्ति का लक्षण है इसमें से पांच विशेषणों के बारे में आपने चर्चा कर लिया पहले बार आता था पर्वत वनिमान संक्षेप में जाऊंगा दोबारा थोड़ा याद दिला दें पर्वत वनिमान धुमात किस में साधतावच संयोग संबंध है आपने जो लक्षण किया है वह लक्षण इतना ही था साध्य अभाव अवृत्तित्व अर्थात साध्याभाव अधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव साध्याधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव इतना ही आपने दिया है भृतित्व भाव वृत्तित्व का अभाव साध्य अभाव अवृत्तित्व का मतलब है साध्यभा निरूपित वृत्भाव इतना ही आपने जब लक्षण किया तो वहां पर समस्या हुई कि भाई आप संबंध बताए नहीं है अपने मर्जी से किसी भी संबंध ले सकता हूं और हम समवाय संबंध में वन्नी को लेता हूं तो उसका कौन हो जाता है वन्य का अवय पर्वत नहीं तो साध्य योवा वन्नी संवाय संबंध ना साध्याभाव का अधिकरण हो जाएगा पर्वत तो साध्य हो गया वन्नी संवाय में भी हम साध्य लेते हैं तो उसका अधिकरण हो जाएगा वन्नी वय तो साध्याव का अधिकरण हो जाएगा पर्वत तन निर्मित वृत्तित्व ही धूम्य अव्याप्ति हुई इसलिए आपने पहला विशेषण दिया शार औचिक संबंध तो शार्ता औचक संबंध संयोग संबंध समवाय नहीं है अतएव अब विशेषण की वजह से आप समवाय संबंधन वन्नी का भाव नहीं ले सकते किंतु संयोग संबंधन वन्नी का भाव लेना पड़ेगा तो संयोग संयोगिन्न वन्नी का भाव का अधिकरण हो जाएगा जल हृदा मीनादी में आवृतित्व अवृतित्व तत्वित्व भाव जो है झूम में आकर के लक्षण घट जाता है फिर भी एक सत्य विद्वय नास्त न्याय के अनुसार वन्य भय नास्ते ले लेंगे हम क्या लेंगे वन्यगट वन्नी ना पर्वत में संयोग संबंधे पर्वत में है किन्तु संयोग संबंधे नहीं वन्य घट पर्वत में नहीं है पर्वत में नहीं है वन्य नहीं उ वन्यघट उभय नहीं है अगर उभया भाव पर्वत में मिलेगा ठीक है तो संयोग संबंध अवच्छिन्न साधु संयोग संबंध अवच्छिन्न वन्नी घट उभया भाव का अधिकरण कौन हो जाएगा पर्वतित्व दोष व्यवहार होना चाहिए वन्नी घट उभया है? वन्नी घट उभय है। और उसमें वन्य रूपी प्रतियोगिता में साधुताव छेदित्व से इतर घटक रूपी धर्म से भी अवच्छिन्न है साधुताव छेदक वन से इतर घटक धर्म से अनवचिन्न भाव लेना पड़ेगा ऐसा भाव से वन्य भाव शुद्ध होगा अशुद्ध वन्य भाव यदि आप लेते हैं तो क्या हो जाता है घटत्वादी से अनवच्छिन्न वन्य भाव साध्य भाव पुष्काधिकरण के जलह आदि तन वृत्व मीनिशे वाला लो अवृतित्वित्व भाव जो है आ जाएगा धूम में तो लक्षण सुनवाई हो गया तो फिर भी चालीन से फिर दोष आता है पर्वत में मानसिक वन्य नहीं है मानस में पर्वतीय वन्य नहीं है ऐसे चालीन से एक दूसरे का अधिकरण विद्यमान वन्य को तत्त अधिकरण उपविशेषण दे देंगे तो एक अधिकरण में रहने वाला वस्तु वही वस्तु दूसरे अधिकरण में अभाव हो जाता है अतएव संयोग अवच्छिन्न सहायता संयुक्त संबंध अवच्छिन्न सहायतावच वन सही घटक धर्म से अनवच्छिन्न आपने क्या ले लिया अभी मानस्य मानस का भाव का कौन हो गया पर्वत गया धूम में पुनः व्याप हुई तो अपने धर्म आवचना नहीं ले सकते है ना चालिन्या तिग्रहण आवचिन वन्य को नहीं लेना किन्तु सहायता का आवच्छ धर्म से ले लो जब सहायता अवच्छेद का आवच्छ कहूंगा तो हो रूपी सामान्य धर्म वन्य सामान्य धर्म आवच्छ हो जाएगा सकल वन्य संसार वर्ग के जितना पर्वती है इतर धर्म घड़ी से अनावच्छिन्न सावच्छेद केवल वन्य से अवच्छिन्ह वन्य भाव का अधिकरण हो जाएगा जगह प्रतीत हो गया मिनी में तथा वृत्ति व्यक्तित तो भाव आ जाएगा धूम में लक्षण सम्वय हो गया लेकिन और एक सभ्य स्थल है वृक्षपात कि वृक्ष भाव का अधिकरण कैसा होना चाहिए अधिकरण के बारे में आपने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है साध्य भाव का अधिकरण ले लो कह दिया तो चित्रे अव्यप्रृत्ति वस्तु है अव्यप वृत्ति गुण कर्म और वृत्ति वाले जो द्रव्य हुआ करते हैं वो क्या होता है एक ही अधिकरण में भाव और अभाव दोनों मिल जाता है क्या वृत्ति संयोग का अभाव है दो अंगुलियों का संयोग है अंगुली के संयोग है अंगुली के संयोग का भाव है उसी अधिकरण में अभाव भी मिल जाता है ऐसे उसको क्या कहते हैं व्याप्य वृत्ति वस्तु स्वाधिकरण में व्याप्त होकर के नहीं रहने वाला वस्तु उसको तो तो कहते हैं अव्याप्य वृत्ति वस्तु और रूप रसगंध कैसे हैं व्याप्य वृत्ति है अपने अधिकरण में व्याप्त होकर रहते हैं रूप ऐसा ही है ना अपना अधिकरण में पूरा व्याप्त होकर रहेगा तो व्याप्य वृत्ति अव्याप्य वृत्ति और क्या करेंगे मिशल अव्याप्य वृत्ति स्थल लेकर के दोष दे देंगे स्थल क्या है वृक्ष कपिसयोगी एत वृक्षत्वा कपिल संयोग क्या है अव्यापस्तु है और वृक्षरूप शाखावच्छेदन अधिकरण में भले विद्यमान हो किंतु कितु मूलावच्छेद उसी वृक्ष रूपी अधिकरण में उसका भाव मिल जाएगा कि मूल में कपि संयोग मिलेगा नहीं तो आपका सारा तीन विशेषण बेकार जाएगा देखो सार्छेद है समवाय संबंध समवाय संबंध से अवच्छिन्न उसे इतरा धर्म से सब हेतु में लक्षण वृत्तित्व चला गया अवृत्तित्व आना चाहिए अव्याप्ति दोष हो गया निवारण करने के लिए आपने क्या कहा प्रतियोगिकरणम यदाध्य अभाव अधिकरणम तन मित्र प्रतिभाव व्याप्ति प्रतियोगिग्रहण विशेषण देना पड़ा इन कैसा है रूपी प्रतियोगी का अधिकरण ही है वो मूलावच्छेद शाखावच्छेदना कपयोग का अधिकरण है मूलावच्छेदना तपिस अभाव का अधिकरण है प्रतियोगी कौन है कपयोग है और कपिसयोग कहाँ है शाखाच्छेदन वृक्ष में बैठा हुआ इसलिए साध अधिकरण है वो प्रतियोगी का अनधिकरण नहीं हुआ भाव साधि अधिकरण कौन था मूला उदन वृक्ष वह वृक्ष प्रतियोगी का प्रतियोगी का अधिकरण है ना इसलिए आपको आप ये, ये को नहीं ले सकते इस तरह से अधिकरण आपको कोई और ढूंढना पड़ेगा जो प्रतियोगी का अनधिकरण भी हो कपयोग का अधिकरण भी हो वो तो कौन है वो भूतल आदि लेनी पड़ेगी जब वृक्ष पर बंदर बैठा है वह बंदर भूतल पर नहीं है ना एक ही जगह तो रहेगा वो वहां रहेगा तो यहाँ नहीं यहाँ रहेगा तो वहां नहीं वृक्ष तो पर बैठा का मतलब क्या इस समय वो धरती पर नहीं है जमीन पर नहीं वो जमीन कैसा है इस समय कपस तो अभाव का भी अधिकरण है और प्रतियोगी कपयोग तो का भी अनाधिकरण है धनी नहीं होगा तो के का अधिकरण हो जाएगा भूतल तन वृतित्व तो घटादियों में आवृतित्व तो भाव आ जाएगा कपयोग में सदित्व लक्षण समन्वय हो गया ठीक है तब एक और जगह असत्य अति व्याप्ति हो जाता है कौन है वो घटो सत्ता विशिष्ट सत्तावान जाते है घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं कौन सा विशिष्ट शुद्धात्म ना विशिष्टम शुद्धात्म नातरिचित जो विशिष्ट होता है वह शुद्ध से भिन्न नहीं होता क्योंकि वह विशिष्ट वस्तु को भी यदि सामान्य धर्माविच्छेद न देखोगे तो वह सामान्य से अभिन्न हो जाता है जिसे एक ब्राह्मण है विशिष्ट वस्तु तो है वो लेकिन उसमें मनुष्य तो धर्म से मैं देखूंगा तो ब्राह्मण में क्या है मनुष्य ही कहा जाएगा तो क्षत्र से वो अभिन्न ही रहेगा लेकिन ब्राह्मण को ब्राह्मण में देखूंगा तो वह सबसे भिन्न हो जाता है इसी तरह से विशिष्ट को मैं सत्तात्व तो छिन्द करके देखूंगा तो वह सामान्य से अभिन्न हो जाएगा सत्ता विशेष सत्ता को विशिष्ट सत्ता तो रूप में देखूंगा तो, तो सामान्य से भिन्न हो जाएगा विशेष सत्ता किस सत्ता का नाम है जो द्रव्य में रहने वाले विशेष सत्ता वह सत्ता है जो में नहीं रहता हुआ द्रव्य मात्र में रहने वाले सत्ता का नाम विशिष्ट सत्ता है गुणकर्मे अवृत्तित्व सती द्रव्य मात्र वृत्ति जो सत्ता है उसको द्रव्य गशिष्टता कहेंगे द्रव्य द्रव्य द्रव्यनिष्ट यदि गुणनिष्ठ विशिष्ट सत्ता कहोगे तो उसको क्या होगा वो द्रव्य कर्म आवृतित्व सती गुण मात्र वृत्ति जो सत्ता है उसको गुणनिष्ठ विशिष्ट सत्ता कहेंगे इसे कर्मनिष्ठ क्या है द्रव्य गुण आवृतित्व सती कर्म मात्र वृत्ति जो सत्ता है वो कर्मनिष्ठ विशिष्ट सत्ता मानी जाएगी और वर्तमान स्थल कैसा है हमारा भट्ट पक्ष है इसे द्रव्य हमारा विशिष्ट द्रव्यनिष्ठ विशिष्ट है मेरे पास है ना वर्तमान स्थल क्या है घटो विशेष सत्तावाल जाते है इस स्थल में घट हमारा पक्ष है और घट क्या है द्रव्य है द्रव्य में रहने वाली विशिष्टता को तुम ये हो तो वह विशिष्टता का स्वरूप क्या होगा गुण कर्म अवृत्ति होता हुआ द्रव्य मात्र वृत्ति जो विशिष्टता उस विशिष्टता को हमें क्या किया है साध्य बनाया है, है नोल रहा हूँ संग्रह कर रहा हूँ संक्षेप में तेजी तो सत्ता के साथ ये बनाया और वह सत्ता द्रव्य में संबंध संबंध संबंध रहेगी संवाय इस संवाय वच्चे तो से हो गया धर्म उससे धर्मों से अनाविन्न है सत्ता अधिकरण और पृथ्वी को विशिष्टम शुद्ध के आधार पर प्रतियोगी का अनधिकरण में लेना है प्रतियोगी प्रतियोग सत्ता और वह विशिष्ट सत्ता विशिष्टम शुद्ध न्याय के आधार पर शुद्ध सत्ता के समान ही है तार सत्ता से अभिन्न विशिष्टता का अनधिकरण कौन होगा गुण कर्म करने ले सकते भी सामान्य आदि लेनी पड़ेगी है ना क्योंकि विशिष्ट शुद्ध सत्ता से अभिन्न हो गया है क्योंकि विशेष सत्ता को किस धर्म से लेना चाहिए यह आपने कहा नहीं विशेष सत्ता को विशिष्ट सत्तात्व ग्रहण करना है या शुद्ध सत्तात्व ने ग्रहण करना है यह आपने कहा नहीं है बच्चे कोई विशेषण नहीं दिया ना आपने जब तक विशेषण नहीं दिया है हमारी मर्जी होगी जो धर्म से चल धर्म ग्रहण कर सकता हूं तो हमने क्या ग्रहण किया प्रतियोगी को शुद्ध सत्तात्म ग्रहण कर लिया तो शुद्ध सत्तात्म प्रतियोगी का आनंद कौन होगा सामान्य आदि होंगे तंत्र वृत्तित्व क्या है संवाद अवृत्तित्व चला जाएगा जाति रूप में असभ्येतु में आते वाला क्षण का अतिव्याप्ति हो गया उस अति व्याप्ति का निवारण करने के लिए आपने क्या किया प्रतियोगिता का अवच्छनी शब्द दे दिया विशेषण आप प्रतियोगिता कौन है सत्ता उसका अवच्छेद धर्म कौन होगा शिशु सत्ता तो नहीं ले सकते अभी उसद का धर्म क्या है सब ब्राह्मण में रहने खुद का धर्म क्या है तो। मनिशत्व नहीं। मनिशत्व है। खुद का धर्म कौन सा है ब्राह्मण उसी प्रकार से विशेष सत्ता के खुद का विशेष धर्म कौन है सत्तात्व, सत्तात्व नहीं। दूंगा, तो प्रति का अपना विशेष धर्म लूंगा अपना विशेष धर्म उसका हो जाएगा विशेष सत्तात्व तदवच्छेन प्रतियोगी हो जाएगा विशेष सत्ता उसका अनाधिकरण कौन होगा गुण धर्म मिल जाएगा ध्यान में रहे उसका अनधिकरण हो जाएगा गुणकर्म क्योंकि विशेष सत्ता विशिष्ट सत्ता कहा रहेगी केवल द्रव्य में गुण में नहीं कि वर्तमान में जो मेरी विशेषता है वो तो है वो तो कहा रहती है में न रहता हुआ द्रव्य मात्र रहने वाली विशेष सत्ता है ना इसीलिए विशेष सत्ता और भी प्रतियोगी का अधिकरण हो जाएगा द्रव्य अनधिकरण हो जाएगा गुणकर्म हो वृतित्व तो जाति में चला गया अवृत्तित्व नहीं गया जो लक्षण की अति व्यापति निवृत्त हो जाती है यह कल तक के विशेषणों का विचार हुआ तो कल तक के विशेषण के आधार पर लक्षण बनता है संबंध आवच्छेद प्रतिविधा प्रतिविधा अच्छेदाविक व्याप्ति ही इतना लक्षण बन जाता है अब उसमें इतना विशेषण देने के बावजूद भी दोष आ रहा है कहा जिसकी भूमिका मैं कल काफी चर्चा कर चुका हूं घटो ज्ञानवान सत्ता घटो ज्ञानवान सत्ता यह भी कैसा है असध्येतु है कि यत्र सत्ता तत्र ज्ञानम ये बनेगा नहीं सत्ता तो गुण में भी है गुण में ज्ञान रहेगा क्या सत्ता तो कर्म में भी है ज्ञान अधिकरण है कहेंगे वो केवल आत्मा है सत्ता रहेगी वहां वहां जो है ज्ञान रहेगा ये नहीं हो सकता तो कैसा हेतु है असभ हेतु है? है जिसकी व्याप्ति भंग हो जाए ऐसे हेतु क्या कहेंगे असभ्येतु वे विचारी हेतु साध्याभाव अधिकरण में रहने वाली हेतु है, है। साध्य ज्ञान तो ज्ञाना भाव का अधिकरण है गुणादि उनमें वृत्ति है सप्ता है ना साध्य कौन है ज्ञान उसका भाव हो गया ज्ञाना भाव उसका अधिकरण कौन हो गया गुणादि ज्ञान का अधिकरण आत्मा ज्ञान भाव का अधिकरण गुणादि गुण अन्य द्रव्य ले सकते हो पृथ्वी चलादे भी, चला भी। ज्ञान का ज्ञान भाव का अधिकरण है वो ना? है ना तो वृत्ति तो क्या है वहां सत्ता है सात्याण में वृत्ति हो गया मुझे वे विचार ही हो गया ना आपने व्यचार लक्षण ही तो पढ़ा था साध्य व्याप्ति थी जितना विशेषण दिया है उतने विशेषण देने के बावजूद यह लक्षण इस असत्य हेतु स्थल में अति व्याप्ति हो रहा है क्योंकि स्थल क्या है आपका घटो ज्ञानवान सत्वा घटगा में ज्ञान जो है समझ से रहेगा बोला था कल विषयता संबंध आवच्छिन्न तो साझा संबंध कौन है विषयता संबंध सा धर्म ज्ञानत्व उससे कौन है घटत्वादि से भी अनावच्छिन्न है है ना और सावचे का ज्ञान ज्ञान भाव का अधिकार हमें लेना है और जो विशेषण क्या थे? ज्ञान भाव का प्रतियोगी कौन है ज्ञान प्रतियोगिता का ज्ञान का उसे उस अवच्छिन्न ज्ञान रूपी प्रतियोगी का अनधिकरण होना चाहिए न साध्या का अधिकरण हो ज्ञान का अनधिकरण हो विषय का संबंधे न ज्ञान अभाव का अधिकरण हो और ज्ञान का अनधिकरण हो ऐसा वस्तु ढूंढना है वह होगा कौन सामान्य कौन सा संबंध देना। कालिक संबंध से लोगे तो क्या होगा कालिक संबंध से ज्ञान भाव का अधिकार सामान्यदि होगा क्योंकि नियम है ना नित्य कालिक अयोगा क्या नियम है नित्य कालिक अयोगा नित्य पदार्थों में कालिक संबंध से कोई तो वस्तु नहीं रहेगा इस नियम के अंदर कालिक संबंध से ज्ञान सामान्य हो जाएगा और ज्ञान का अनुधिकरण भी सामान्य हो जाएंगे और संबंध विषय का संबंध अभी नहीं ले रहे हैं कालिक संबंध हम दोष देंगे तो यहां तो विषयता ही लिखा जाए बल्कि उधर लिखूंगा दोष देने के लिए यहां कालिक संबंध प्रति का अनधिकरण ले लिया शालता उचित विषयता संबंधावच्छिन्न शाल उचित ज्ञान से इतर धर्म घटत्वादी से अनवच्छिन्न शाल उचित ज्ञान जी ज्ञान अभाव का अधिकरण है और प्रतिवेद का प्रतियोगिता में कैसा संबंध होना चाहिए नहीं कहा था इसे हमने क्या किया कालिक संबंध से ले लिया कालिक संबंधावच्छिन्न ज्ञान प्रतिबिता उचित कौन है ज्ञानवच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञान का अनुधिकरण हो जाएगा सामान्यादि कालिक संबंध से ज्ञान जो है सामान्य नित्य पदार्थों तो में नहीं रहेगा कालिक संबंध से नित्य पदार्थों तो में कोई भी चीज नहीं रहता तो ज्ञान भी नहीं रहेगा इसलिए ज्ञान का अनधिकरण हो जाएगा सामान्य आदि व्यक्तित्व हो जाएगा संवाय और आवृतित हो जाएगा सत्ता क्योंकि जाति में जाति नहीं होती सामान्य में सत्ता नहीं रहती है सामान्य का मतलब क्या जाति सामान्यमचा जात परम चपड़ा था ना आपने मूल में सामान्य कहते हैं द्रव्यपद जातियों को सत्तारूपी जाति को भी सामान्य शब्द से कहा गया अत सामान्य वृतित्व कहा गया आपको संवाय सामान्य में क्या रहती है संवाय संबंध रहेगा वृत्व हो गया समवाय में और आवृतित आ गया सप्ताह में असत हेतु में लक्षण चला गया असत हेतु में लक्षण चला गया वृतित्व चला गया सप्ताह सामान्य कहा जाएगी समवाय में क्योंकि सामान्य में समवा सामान कहीं ना कहीं रहेगा तो और जो द्रव्य है समवाय संबंध है तो समवाय संबंध सामान्य में भी रहेगा और हमेशा संबंध क्या है दोनों संबंधियों में रहेगा ना दोनों संबंधियों के बीच में संबंध होता है इसे संबंध कहा रहेगा दोनों संबंधियों में रहेगा नहीं। जब दो वस्तु दोनों का बीच में हो गया दो अंगुलियों संयोग संबंध हो गया, तो का है? तो क्या गया आप? दोनों अंगुलियों द्रव्य ठीक सामान्य और द्रव्य के बीच क्या संबंध है समवाय संबंध और यह समवा संबंध कहा रहेगा इसीलिए सामान्य में भी और द्रव्य में भी दोनों में रहेगा इसे दोनों में रहने वाला होने से सामान्य रूपता वृत्तित्व किसमें आ जाएगा समवाद में आवर्तित्व जाएगा सत्ता में जाति आपके जो संबंध ये सब इस तरह की चीजें हैं जो स्वाधिकरण में रहते हैं अतः स्वाधिकरण निर्भधा व्यक्तित्व उनमें आ जाएगा जिस अधिकरण में जो चीज रहता है हा? उस रहने वाले उसमें क्या कहा जाएगा उस अधिकरण निर्भधा वृत्तित्व है इसलिए अधिकरण कौन था सामान्य और द्रव्य दोनों के बीच में संवाय संबंध है ना इसे संवाय संबंध रह रहा है इन दोनों संबंधियों में रह रहा है रहने वाला वस्तु कौन हो गया रह रहा है सामान्य और द्रव्य में इसे ये तो क्या हो गए अधिकरण हो गए किसका समवाय का इसे इन अधिकरण व्यक्तित्व कहाँ रहेगी समवाये सामान्य रूप अधिकरण निरूपित व्यक्तित्व आ जाएगा समवाय में तो अवृत्तित्व तो कहा गया सत्ता में असत्यु में लक्षण चला गया अतिव्याप्ति हो गई तब आपने क्या किया विशेषण यहाँ दिया प्रतिविधिवच आवच्छ होना चाहिए कहो तब प्रतिविधावच संबंध क्या है कालिक संबंध नहीं है प्रतिवी कौन है ज्ञान ज्ञान घटने की समस्या रहता है विषयता विषयता संबंध से लो पर दोष दूर हो जाए अथवा और भी सरल करने के लिए घट को निकाल ही दो आत्मा ज्ञानवान दो आत्मा ज्ञानवान सत्त करो तब सहा संबंध क्या हो जाएगा समवाय और सरल करने के लिए बोल रहा हूं थोड़ा पुस्तक साठ करके ताकि आप अभ्यास न आत्मा ज्ञान के बीच में समवाय समझ विषय का संबंध लेके थोड़ा दिमाग घूम जाता है तो सरल हो जाएगा इसमें और संवाद स्थल बना दो आत्मा ज्ञान वन सत्व तो साता संबंध हो गया समवाय सा धर्म ज्ञानत्व उसे इतर धर्म हो गया घटत्वादि उससे अनवच्छिन्न भी है ज्ञान और सातावचर्म क्या है ज्ञानत्व उससे अवच्छिन्न भी है ज्ञान तारस ज्ञाना भाव का अधिकरण और सामान्य मत लो अब आप घट को ले सकते गुण कर्म भी ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं ज्ञान का अधिकरण और यार प्रतिविधा उचित संबंध में क्या होगा कौन है ज्ञान है ज्ञान भी अपराधिकरण में आत्मा में समवाय संबंध रहेगा जैसे प्रतिविधा उचित संबंध हो गया संवाय संबंध संवाय संबंध अवच्छिन्न ज्ञान अवच्छिन्न प्रति का अनधिकरण हो जाएगा भटारी नि वृतित्व ही आ गया सत्ता में भट्ट में सत्ता रहती है ना वृतित्व आ गया सप्ताह में अवृतित्व नहीं आया तो अति निवृत्त हो गई समझ में आ रहा है कुछ तो ये है तो कटिने सब हेतु है बाधित हेतु हो जाएगा जैसे देखने में जो होता है ना वन निर्षक ही है कि द्रव्यवाद ज्ञान भरेगा तो तो क्या मतलब असाध्यु में नहीं जाना चाहिए असध तो में नहीं गया लक्षण अति व्याप्त दूर हो गया चाहे घटो ज्ञान वशत्वाद कहो आत्मा सत्व कुछ भी कहो यहाँ पक्ष कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता ये असधु ही रहेगा क्योंकि ये तरह सत्ता ज्ञानम व्याप्ति नहीं बन सकती कि सत्ता कहा रहेगी द्रविण गर्म में तीनों में ज्ञान रहेगा क्या तीनों में ज्ञान नहीं रहेगा इसलिए छह विशेषण हो गया आप आदि लक्षण इतना बन गया ज्ञान रहेगा आत्मा में समवा संबंध ऐसे संबंध हो गया समवाय संबंध उससे अवच्छिन्न इसको एक लिख दिया फिर साधुतावच्छेद कौन हो गया धर्म ज्ञानत्व उसे कौन है घटत्व गड़त्वा। उससे घटत्वाद्यवच्छिन्न घटत्वादी से अनवच्छन भी हो गया और साधुतावच्छेद का अवच्छन होना चाहिए सातवच कौन है ज्ञानत् अवच्छन ज्ञाना भाव साधाधिकरण ठीक और इन तीन विशेष को वहां दिखाया प्रतिगिता संबंधावचिन समवाय संबंधावच्छन प्रतिवेद का वच्छन मन ज्ञानत्व प्रतियोगी का अनधिकरणम ज्ञान का अनधिकरण अतएव प्रतिविधावचित संबंधावचिन समय संबंधावच्छन प्रतिविधावच ज्ञान प्रतियोगी हो गया ज्ञान का अनधिकरण होते हुए जो साध्याभाव का अधिकरण अर्थात ज्ञान भाव का हो गया घटादी तार्श घटादी से वृत्व असत्य हेतु सत्ता में गया अवृत्तित्व नहीं गया तो व्याप्ति दूर हो संवाय सम से ज्ञान का रहेगा आत्मा में ही रहेगा घटारी में नहीं रहेगा इसे ज्ञान अधिकरण ज्ञान का से कौन पकड़ पकड़ में में आया अभी आता है संबंध नहीं देते तो समस्या तब हम प्रति का अनुधिकरण क्या लेना पड़ता कालिक सम्बन्ध से लेते सामान्य अधिकरण बनाना पड़ता अन्य चीज को अधिकरण बनाना पड़ेगा व्यत हो तो तो तो तो तो जाएगा समवाय में आवृतित तो जा रहा था असत दे तो सप्ताह में इसीलिए हमने विशेषण क्या जोड़ा प्रतिद्धा तो विशेषण भी प्रतियोगिता अवच्छेद संबंधा तो विशेषणों का क्रम ऐसा है लेकिन एक दो तीन दिया फिर प्रतियोगिकरण ये चौथा है फिर पांच फिर छह क्रम इस ढंग से दे रहे हम पहले ये दिए दिया फिर यह क्रम है व्याप्ति और इसके लिए था प्रेक्षक का प्रतियोगिता यह भीतु था और इसमें असध हेतु घटो विशेषत्तावान जाते हैं और इसके लिए वर्तमान स्थल है आत्मा ज्ञानवान दृष्टान्त समय जहा सदेतु में हम दोष दे रहे हैं अव्याप्ति कहा सद हेतु में अतिव्याप्ति दे रहे हैं चार विशेषो में अव्यापति दिया शुरू में चारों के चारों सदेतु थे ना वो चारों तो थे इन तीनों में एक ही था पर्वत मान दुमा और इसमें था वृक्षत का भी संयोगी एक वृक्षत चौथा पांचवे घटो विशेषत्ता वन जाते हैं सब देतु, छता जो विशेषण था आत्मा ज्ञान वन सत्ता अब विचार करते हैं आपने साध्या भाव प्रतियोगिता साध्या भाव को तो शुद्ध कर दिया तीन विशेषणों से यह है साध्य भाव प्रतियोगिता साध्याभाव साध्या, भाव. साध्या भाव में तीन विशेषण दिया और अधिकरण को शुद्ध करते हुए प्रतियोग्य अधिकरण यद साध्य भाव अधिकरण करते हुए दिया। तो का लक्षण आप देख रहे हैं कि छधुतावच्छेदी साधतावच्छेद आवचिन प्रतिगिता साध्य भाव अधिकरण योगितावच्छेद संबंध आवचन प्रतिवेदक आवचन प्रतिज्ञाधि तन निरुद वच्चे, वच्चे, प, इतर जाने पर गया। ऐसा संक्षेप अक्षरों में इसमें आप लोगों ने जो छठा विशेषण था प्रतियोगिता आवच्यक संबंध आवच्छि उसमें हम लोगों ने लिया था स्थान भटोज्ञान व वहा संबंध विषय का संबंध संबंध था उसको लेकर हमने बताया था। आप हमारे पुस्तक में पुराने गुरु ने कटवा भी दिया है कुछ गलतियां भी है उसमें तो उसके लिए समस्या को अच्छा इसका दूसरा स्थल क्या करेंगे आत्मा ज्ञानवान सत्वा ऐसा ले लो अथवा विशेषण देने के लिए जो आपने लिया था घटो विशिट सत्तावन जाते हैं इसी स्थल में भी हम अगला विशेषण के लिए भी दोष दिखा सकते हैं या तो आत्मा ज्ञानवान सत्वात कर दो अथवा घटो विशेष्ट सत्तावन जाते हैं इसी स्थल में दोष दिखाकर एक और नया विशेषण हम दे सकते हैं कैसे दोनों देखिए अभी घटो ज्ञानवान सत्वात्म समस्या क्या है क्यों उसको हमने नहीं चाहा वो भी समझ लेना घटा ज्ञानवान में आपने विषयता संबंध आधुता संबंध क्या है विषयता संबंध आवच्छ न साधुतावच्छ न ज्ञानत्व से इत घटत् से अनावच्छिन्न ज्ञानवच्छिन्न ज्ञानाभाव भाव का अधिकरण और वहां पर आपने ले लिया था आत्मा ज्ञाना का अधिकरण आत्मा लेकिन न्यायिकों के हिसाब से विषयता संबंध में ज्ञान का अधिकरण आत्मा नहीं हो सकता वेदांती के हिसाब से हो जाए कि वेदांती आत्मज्ञान का विषय आत्मा को नियत नियम नहीं मानता स्वरूप वो तो क्या है वो स्वरूप है ज्ञान का विषय कभी आत्मा नहीं हो सकता अतएव ज्ञान आत्मा विषयता संबंध में नहीं रह सकता घटका ज्ञान हुआ की है अतएव ज्ञान घट में किस समय से रहता है विषयता का मन पटका ज्ञान हुआ तो ज्ञान पट में विषयता समान से रहेगा लेखनी का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान का विषय कौन है लेखनी अगर ज्ञान विषय में विषयता समंस रहेगा लेखनी में विषयता समंस रहेगा इस तरह से आत्मा का ज्ञान होगा तो आत्मा भी ज्ञान का विषय हो जाएगा तो ज्ञान आत्मा में विषय का समंध भी रह सकता है ये न्यायिकों का मत है न्यायिक लोग आत्मा को ज्ञान का विषय मान लेते हैं वेदांति आत्मा को ज्ञान का विषय नहीं मानते जब आपने घटाया पहले विशेषा तो <जम्ह>. ज्ञान का अधिकरण आत्मा उसको दोष क्योंकि विशेषा संबंध है ना ज्ञान का अधिकरण आत्मा नहीं हो सकता अरे ज्ञान भाव का अधिकरण आत्मा हो जाएगा और आत्मा प्रतिविधा वच्चे संबंध आपने विश्लेषण नहीं दिया था हमने क्या लिया था कालिक संबंध देना एक तो ना ता, का कालिक संबंधा ज्ञान रूपी प्रतियोगी ज्ञानता ज्ञान ज्ञान रूपी प्रतियोगिता है नित्य अयोगा कालिक संबंध से नित्य पदार्थ में कोई वस्तु नहीं रहता अथ तो कालिक संबंध से ज्ञान भी आत्मा में नहीं रहेगा अतः ज्ञान का अनधिकरण आत्मा हो जाएगा इस प्रकार से हम लोगों ने घटा दिया था लेकिन ये जो हैं, ये जो बातें बातें हैं सारी बाते वेदांत तो बन जाएगा वेदांती आत्मा को ज्ञान, ज्ञान आत्मा में नहीं रहता और कार्य संबंध से न ज्ञान भी आत्मा में नहीं रहेगा जैसे कार्य संबंधी ज्ञान ज्ञान का अनुग्रहण आत्मा तो हो जाएगा तंत्र असद हेतु में तो चला जाएगा ज्ञान आत्म निर्भरता वृत्तित्व कार्यक्रम कुछ नहीं मिलेगा तो चला जाएगा ये दोष दिया था लेकिन आप क्यों? क्योंकि जो हम जो न्यायिक लोगों के हिसाब से विशेषता विषयता ज्ञान का अधिकरण आत्मा था ज्ञान भाव का अधिकरण आत्मा नहीं न्यायिक लोग आत्मा को ज्ञान का अधिकरण मानते हैं दो तरीके से मानते हैं एक तो जैसे ज्ञान तो आत्मा में समवाय समझे आत्मा द्रव्य है ज्ञान क्या है है गुण और आत्मा द्रव्य है अच्छा ज्ञान रूपी गुण आतर्पी द्रव्य में समवा समझे रहता है गुण गुणी न हो संवाय लेकिन दूसरे तरफ विचार करें जब आत्मा का ज्ञान होता है न्यायिकों को तब ज्ञान का विषय आत्मा हो जाएगा तो विषयता संबंधे न भी ज्ञान का अधिकरण आत्मा बन सकता है अतिव आत्मा दो तरीके से ज्ञान का अधिकरण बनेगा कार्य कारण भाव को लेकर के समवा संबंध से ज्ञान अधिकरण आत्मा है और विषय विषयी भाव को लेकर के विषय विषयी भाव को लेकर के ज्ञान विषयता संबंध ज्ञान का अधिकरण आत्मा हो है इसलिए आत्मा जो है ज्ञान का अधिकरण है दो तरीके से एक समवाय संबंध से भी और विषयता संबंध से भी समवाय संबंध जब लोगे तो यह कार्य कारण भाव है समवाय कारण आत्मा विषयता संबंध लोगे तो विषय विषयी भाव है विषय विषयी भाव रहेगा विषय विषयी भाव से ज्ञान जो है विषयता समस्या आप गए नई आयकों का मत के अनुसार तो घटो ज्ञानवान सत्वा यह आपका विषय जो अनुमान उचित नहीं बनता है नई आयकों के लिए तो बदल करके हमने क्या किया इसको आत्मा ज्ञानवान सत्वा आप ऐसा करो आत्मा ज्ञानवान सत्वा तब क्या होगा सावताजिक समय क्या है समवायोग साधुतावच संवाय संबंध साधताचक संबंध जब समय संबंध रहेगा तो पूरा लक्षण वहां तक ही घटाना आधा ही तक पांच विशेषण तक घटाना है छठा विशेषण क्यों देना उस पर विचार चल रहा है तो साधुतावच्छेद समवाय संबंध अवच्छिन्न साधुतावच्छेद ज्ञान से इतर घटत धर्म से अनवच्छिन्न ज्ञानोत्सव चिन्ह ज्ञान भाव का अधिकरण अब आत्मा नहीं आत्मा नहीं हो सकता समवाय संवाय संबंधेना ज्ञान आत्मा में रहता तो ज्ञान भाव का अधिकरण से आत्मा को नहीं ले सकते क्या लेंगे इसीलिए कुछ भी ले सकते संवाय संबंध से ज्ञान जो आत्मा में रहता है और आत्मा से सभी जगह ज्ञान अभाव मिल जाए समवाद जो चीज रहता है एक वृत्ति नियामक संबंध से कार्यकार के माध्यम से वह वस्तु तो अपने अधिकरण को छोड़कर अन्य क्या हो जाएगा अभाव हाँ मिल जाएगा इसलिए घटादी लेने से आपको हेतु में आवृत्ति तो नहीं दिखा पाएंगे कि आवृत्ति तो जाना चाहिए क्योंकि असाध्यु स्थल है घटादी में वृत्ति है सत्ता आवृत्ति कैसे हो गा? इसे कालिप संबंध है ज्ञान ज्ञान का अनुग्रहण शब्द है आपको सामान्य भी लेना चाहिए जहां पर जाति नहीं होगा कौन हो जाएगा सामान्य वृत्तित्व आ जाएगा समवाय में और अवृत्तित्व चला जाएगा इसमें सत्ता असत तो नेतु में लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति हो जाता उसके निवारण करने के लिए आपने प्रतिविधा संबंध शब्द देंगे संबंध लिया था इस नियम के आधार पर कार्य सम्बन्ध ज्ञान का आनधिकरण क्या हो जाएगा सामान्य आदि हो जाएगा कि नित्यों में कोई भी चीज नहीं रह सकता किसी भी संबंध से कारिक संबंध से इसलिए ज्ञान भी सामान्य में नहीं रहेगा सामान्य विशेष असंवाहित नित्य पर इसलिए सामान्य आचरण विशेष ले लेना बस आदि से विशेष तो कालिक समन्सन ज्ञान का अनधिकरण हो जाएगा सामान्य और विशेष तो वृतित्व आएगा समवाय में अवृतित्व चला जाएगा सत्ता में तो अतिव्याप्ति हो गया अस्य स्थल में निवारण करने के लिए आपने छठा विशेषण दिया प्रतिविधावच्छेद संबंधावच्छिन्न कह दिया प्रतिविधावच्छेद संबंधावच्छिन्न प्रतिविधा उचित संबंध क्या होगा प्रतियोगी कौन है ज्ञाना भाव का प्रतियोगी ज्ञान उसका संबंध क्या होगा ज्ञान जो है आत्मा में समवाय संबंध से रहते प्रतिविधाउच हो जाएगा समवाय संबंध हो जाएगा इसे कहेंगे साविता उचित समवाय संबंध अवच्छिन्न साविताउित ज्ञानत् इतर घड़त् अनावच्छिन्न सावितावच्छित ज्ञान से अवच्छिन्न प्रतिविधता ज्ञान और साध्या भाव का अधिकरण होते हुए अब यह नहीं ले सकते प्रतिविधा उचित संबंध विशेषण अपने जब दे दिया तो प्रतिविधा उचित संबंध कौन होगा अवच्छेद ज्ञान अवच्छिन्न प्रतियोगी है ज्ञान उसका अनधिकरण हो गया सामान्य वृत्तित्व हो गया समवाय में अवृतित्व हो जाएगा सत्ता में ये जो कल दे रहे थे अब वो दोष नहीं दे सकते कि आप समवाय संबंध ने ज्ञान अधिकरण कौन होगा ज्ञान का अनाधिकरण हो जाएगा आत्मा ज्ञान का अनाधिकरण घटाली। घटाली हो जाएगा घटाली क्योंकि संवाय संबंध आवचन ज्ञान का अधिकरण आत्मा है अनधिकरण हो जाएगा घटादी तन वृत्तित्व आ जाएगा सप्ताह तो अधिव्याप दोष दूर हो गया अब घटाली लिया जाएगा क्योंकि अब काय संबंध नहीं रहा किंतु संवाय संबंध अपने ले लिया संवाय संबंध में ज्ञान का अनधिकरण हो जाएगा घटादी अधिकरण है आत्मा अनधिकरण है घटा दी तब घटादी वृत्तित्व घटादियों में सत्ता रहती है निपटा वृतित्व किस में चला जाएगा सत्ता में चला जाएगा असु व्यक्तित्व गया अवृतित्व नहीं गया लक्षण गति व्यक्ति दोष है यह एक प्रक्रिया अथवा घटो विशेष सत्तावन जाते में भी आप जो है इसी विशेषण के लिए उपयोग कर सकते जितना आपने विशेषण दिया उतना विशेषण देने के बावजूद भी दोष आएगा कैसे वहां भी घट में सत्ता रहेगी संवाय सम्बंध नहीं है ना विशेष सत्ता समवाय सम्बंध तो समवाय संबंध आवच्छिन्न पूरा बोलना है समंदा तो साजुतावेद समय संबंध आवचन साधुतावच्छेद साजुताव छेद विशिष्ट सत्ताविन्न विशिष्ट सत्ता अभाव का अधिकरण और यहाँ प्रतिविधा संबंध विशेषण विधिया नहीं है उस में घटा रहे सत्ता विशेष सत्तात्व विशेष सत्तात्व आवच्न विशेष सत्ता का अनधिकरण और विशेष सत्ता अभाव का अधिकरण कौन हो जाएगा गुणादि है ना लेकिन हम क्या करेंगे सम्बंध क्या बनेंगे अभी क्योंकि आपने संबंध कहा नहीं विशेषण अपने मर्जी से आप संबंध लोगे मर्जी से संबंध लेंगे तो क्या लोगे कालिक संबंध ले लो कालिक संबंध से विशेष सत्ता का अनधिकरण हो जाएगा आत्मा नित्य पदार्थ सामान्य नहीं लेगा सभी नित्य है सभी में विशिष्टता नहीं रहेगी कि नित्य अयोगा नित्य पदार्थों में कालिक संबंध से विशिष्टता भी नहीं रहेगी तो जब तक आपने कोई विशेषण नहीं लिया हम तो क्या लेंगे कालिके कालिक संबंध आवचन विशेषतात्व आवचन विशेष प्रतियोगी का अनधिकरण हो जाएगा सामान्यादि वृत्तित्व चला जाएगा में और अव्य आ जाएगा सत्ता में लक्षण की व्याप्ति हो जाएगी इस लक्षण की व्याप्ति को निवारण करने के लिए आपने भी छठा विशेषण दिया प्रतियोगिता आवश्यक संबंध आवश्यक अव्य सत्ता में जाति है कोई नहीं, नहीं। सत्ता जाति एक ही है तो लक्षण चला जाएगा जाति में असध्यतु में लक्षण चला गया अतिव्याप्ति हो गई निवारण करने के लिए हमने क्या शब्द दिया प्रतिविक संबंध ना प्रतिबिता संबंध क्या है, है, है। इसलिए जब दोष हुआ तब कालिक संबंध था प्रतियोगिता आवचित संबंध आपने ली थी लेकिन अब आपने विशेषण जब दे दिया तब प्रतियोगितावचित संबंध को लेना पड़ेगा समुवाय समवाय संबंध से लेके तब क्या होगा तो सामान्य आदि नहीं ले सकते आपको लेना पड़ेगा गुणादि वृत्तित्व आ जाएगा जाति में आवृत्तित्व नहीं आया लक्षण का निवृत्त हो जाए क्योंकि साधता अवच्छेदिन्न साधुतात्व इतर घटत्वाद्यवच्छिन्न साधुतात्व छिन्न प्रतिविधि साध्या भाव विशेषत्ता भाव का अधिकरण और समवा संबंधा प्रतिविधावच क्या है संवाय जाति में गया अवृत्व नहीं गया लक्षण का दोष दूर हो जाता है इस प्रकार से भी इस क्षति विशेषण के बारे में विचार को समझना पड़ेगा निर्णय को ग्रहण करना चाहिए तो परिष्पर साध्या भाव का स्वरूप अत्यंत साफ हो गया है कोई दोष नहीं है लेकिन अब वृत्तित्व भाव कैसा हो ये आपने बताया नहीं है आते हुए इस वृतित्व भाव को लेकर के हम फिर दोष देंगे तीन जगह तो तीन विशेषण और जोड़ने पड़ेंगे वृतित्ता भाव में विशेषण जोड़ेंगे कहा जोड़ेंगे इसलिए निरूपित के बाद जोड़ेंगे तीन विशेषण देंगे कुल नौ विशेषण आप दे रहे हैं साध्य भाव का परिष्कार करने के लिए छह विशेषण वृतित्व भाव का परिष्कार करने के लिए तीन विशेषण वे तो असध हेतु स्थल है ठीक हो गया ना ये हेतु स्थल है घटो घटा आत्म भिन्नम देखो भेद आएगा ना भेद भेद को हमने साधी कोटी में ले लिया आत्मभेद द्रव्य द्रव्यार्थ हेतु है यह भी हेतु है क्योंकि यत्र द्रव्यम तथा आत्मिन्न नहीं मिलेगा क्योंकि द्रव्य आत्मा में भी है ना द्रवित्व पृथ्वी में, में, में, में, में है जल में है तेज में वायु में आकाश में काल दिग्ध आत्मा मन नवों में क्या रहता है द्रव्य रहता है है ना आत्मा में भी द्रव्य हो या नहीं आत्मा तो में आप तुभेद में क्या आत्मा में आत्मा का भेद रहेगा नहीं क्यों नियम क्या स्वस्मिन स्वेदो नास्ती स्व में स्व का भेद नहीं होता आत्मा में आत्मा का भेद नहीं होता किंतु द्रव्य नहीं इसे ये द्रव्य तुम कहने से मैं आत्मा भेद कर लूंगा तो आत्मभेद मिलेगा नहीं मिला इसलिए यह हेतु तो क्या हो गया असधित्व हो गया तर तर तर होना चाहिए। वो आठ जगहों में तो मिल जाएगा। द्रवित आट है? है, इसलिए हेतु असु हो गया हेतु का रहने पर विसाध्य का न रहना यही हेतु का पहचान है कि वह हेतु तो असतु हेतु रह रहा और साध्य ना हो साध्य हो और हेतु ना हो वो तो तो कोई आपत्ति नहीं है वो तो साध तो में होता है ऐसे ही क्योंकि हमेशा साध्य अधिग्नेश्वर रहता है ऐसे जगह रहेगा साध्य जहां पर हेतु ना हो उसी का नाम साध्य है, व्यापक है हेतु में ऐसा नहीं हो सकता हेतु व्याप्य है जहां जहां हेतु रहेगा वहां साध्य होना ही चाहिए ऐसा एक भी स्थल नहीं होगा जहां हेतु हो और साध्य ना हो यदि ऐसा स्थल मिलता है इसका मतलब वह हेतु असत हेतु है सद हेतु नहीं है एक भी स्थल मिल जाए जहां हेतु है और साध्य नहीं है तो समझना चाहिए वह हेतु असत हेतु है सरल पहचान है सभ्यतु सारे असध हेतु का लक्षण भूल भी जाओ कोई चिंता नहीं अब असध हेतुओं का प्रकरण आएगा पांच असध हेतु पांच लक्षण बनाएंगे उसको तो भूल जाए कोई चिंता नहीं आप लेन बोल सकते ऐसा हेतु है कौन सा असद हेतु मत पूछो लेकिन असद हेतु बोल सकते हैं आप इतना ध्यान रखना है हेतु तो अधिकरण हो और वह साध्य ना हो हेतु तो अधिकरण में साध्य का ना होने से स्पष्ट है कि वह हेतु असध हेतु है इसलिए दृढ़ हेतु क्या हो गया असध्यतु अब सारा लक्षण घटाऊंगा देखिए आत्म भेद घट में किस समझ रहेगा भेद हमेशा दूसरे किस समझ से रहता है तादात संबंध से कई बार बोल चुका हूं अत्यंत अभाव हमेशा स्वरूप संबंध होता है अन्योन्या भाव तादात संबंध होता है भेद का मतलब क्या अन्योन्या भाव मैं आप नहीं हूं आप मैं नहीं हूँ जब हम बोलते हैं इस तरह के ना इसको क्या कहते हैं अन्योन्या भाव घटा पटो न पट घटो न पट घट नहीं है घट पट नहीं है घट में पट नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं घट में पट नहीं है बोलना अलग चीज है घट पट नहीं है बोलना अलग चीज है दोनों में बहुत अंतर है घड़ा है घड़े के अंदर घुस के देखो कपड़ा नहीं है तो घट में कपड़ा नहीं है और घट कपड़ा नहीं है ये अलग बात घट कपड़ा नहीं है ये गलत चीज है ना बहुत अंतर है कि नहीं अर्थ में घट में कपड़ा नहीं है बोलना घट कपड़ा नहीं है बोलने में बहुत फर्क है घट में जब बोलूंगा तो घटाधिकरण हो गया उसे पटाभाव को देख रहे हो वो अत्यंत अभाव हो गया और घट पट नहीं है बोलूंगा तो वो अन्योन्या पट घट नहीं है घटपट नहीं है तो हमेशा अन्योन भाव तादात सम का है और यह साध्य क्या है आत्मभिन्नमें आत आत मतलब आत्मभेदेद कहा मैं रहा हूं? है जो आत्मा नहीं है वो से कहा गया जो आत्मा का भाव घट में रहेगा तादात समझ है इसका समझ क्या हो गया संबंधावच्छिन्न ताजात्म संबंधावचिन्न सालतावच्छ धर्म कौन गट है आत्म भिन्नत्व आत्म कौन है? इतर कौन है घटत्वादी लो घट पक्ष में है ना इसलिए पक्षतावच्छ धर्म आ जाएगा आप क्या पटतवादी लिख देंगे <laughs> कि घट तो हमने पक्ष में ले लिया उसके गया ना दूसरा विशेषण तीसरा का चिन्ह बोला ना तीसरा विशेषण एक विशेषण दो तीन भिन्नतावाधिकरण आप प्रतिविधाचो प्रतिविधाच्य वही है